फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे विद्वान पुरुषों आप लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण प्रजा को विद्या धन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में प्रीति पूर्वक प्रवृत्त करावें भावार्थ हे राजपुरुषों विद्या और विनय से संपूर्ण प्रजाओं को प्रसन्न तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के निर्वाह से उनमें विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ठता अतिकाल जीवन आदि बढ़ा के ऐश्वर्य का आधिप्य कीजिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सुडोल बने हुए और दृढ़ रथ से अभिवांंचित स्थानों को शीघ्र पहुंचते हैं वैसे ही जो पुरुष आलस्य त्याग कर पुरुषार्थी हैं वे उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के संग द्वारा श्रेष्ठ गुणों से संयुक्त होकर अन्य जनों के लिए भी उपदेश देते हैं वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं भावारथ जिस देश में विद्वान लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं और दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं वहां सब लोग वृद्धि को प्राप्त विज्ञान रूप धन वाले होते हैं भावारथ विद्वानों को चाहिए की जिज्ञासु जनों के लिए विद्या उत्तम शिक्षा धर्मा अनुष्ठान तथा ऐश्वर्य वृद्धि सिद्ध करें और जैसे कि संपूर्ण मनुष्यों के लड़के लड़कियां उत्तम कर्म युक्त तथा सबके संतान विद्या बल युक्त होएं ऐसा प्रयत्न करें अर्थात सब स्थान से ग्रहण करके सबको दें इस सुक्त में विद्वान अध्यापक अध्येता और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 15वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 16वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य लोक जैसे उत्तम प्रकार हों तथा यंत्र आदि से सिद्ध किए हुए अग्नि से उत्तम बल श्रेष्ठ ऐश्वर्य और उत्तम संतानों को प्राप्त हो के शत्रु लोगों का नाश करते वैसे ही मनुष्य लोगों को चाहिए कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम सेना अतुल ऐश्वर्य शरीर आत्मा बल से युक्त संतानों को प्राप्त होकर शत्रुओं के समान क्रोध आदि दोषों को त्यागें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार धन राजस्थिति और प्रतिष्ठा बढ़े और जिस प्रकार सेनाओं में उत्तम वीर पुरुष होवें वैसा सब के व्यवहार सदा करें भावार्थ जो मनुष्य धन से सेना श्रेष्ठता प्रजा आरोग्य और बल को बढ़ाते हैं वे लोग सर्वदा बहुत धन वाले होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसने संपूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि प्राणी रचे और उन प्राणियों के जीवनार्थ अन्न आधि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जाननी योग्य है उसी ही परमात्मा का निरंतर सेवन करना चाहिए भावार्थ ज्ञान सुरख के इचक्षछा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समी प्राप्त होकर बुद्ध वीरता जित ंद्रियता, विद्या, उत्तम शिक्षा, धर्म और ब्रह्मज्ञान की प्रार्थना करें तथा निंदा आदि दोष और निंदक पुरुषों का संग त्याग के सद्धता ग्रहण करें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के संग से यह प्रार्थना करें कि हे विद्वानों हम लोगों को विद्या विनय और धन सुखों से संयुक्त करो इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों के वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 16वां सुक्त और 16वां वर्ग पूरा हुआ अब पांच ऋचा वाले 17वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो अति गुणों से युक्त अग्नि आदि पदार्थ से कार्यों को सिद्ध करें तो संपूर्ण कार्य मनुष्य सिद्ध कर सकते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य इस सृष्टि में संपूर्ण प्राण आदि को से भी कार्य होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते वे श्रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य नियत भोजन और विहार से आयु बढ़ाने की इच्छा करें तो त्रिगुण अर्थात 300 वर्ष तक जीवन हो सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो पुरुष अग्नि के सदृश्य तेजस्वी विज्ञानदाता विद्वान लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधनों का उपदेश दें उनकी नित्य नमस्कार पूर्वक सेवा करनी चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वान लोग आप लोगों की अपेक्षा प्राचीन तथा अन्न आदि सामग्रियों से अहिंसांक व्यवहार को धारण किया करें इससे वे सर्वदा सुख भोगी हों इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए 17वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब इस स्तोत्रिय मंडल में 18वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र से विद्वानों को क्या करना योग्य है इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोगों को चाहिए कि जो विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों में पिता और मित्र के तुल्य वर्तावकारी उनका सत्कार और जो देशकारी उनका निरादर करके धर्म वृद्धि करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य शत्रुओं को पृथक कर धार्मिक यथार्थ वक्ता सत्यवादी पुरुषों का सत्कार करके सब जनों के लिए सुख वृद्धि करते हैं वे भी सुख पाते हैं भावार्थ जैसे ईंधन और घृत से अग्नि बढ़ती है वैसे ही ब्रह्मचर्य तथा वेद के अभ्यास से बल और विद्या बढ़ती है जितना वेद से ब्रह्मचर्य रखना योग्य है उतना अभ्यास करना चाहिए भावार्थ पुरुषों आप लोगों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य द्वारा विद्या और अवस्था बढ़ा सब लोगों के साथ मित्रता करके सकल जनों को अधिक अवस्था युक्त तथा बहुत विद्यावान करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों आप लोगों को चाहिए कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धन युक्त करके उत्तम सभ्य चिरंजीवी जन बनाइए इस सुक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 18वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब तृतीय मंडल में 19वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों का धनादि ऐश्वर्य कैसे बढ़े इस विषय को कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार में जिस मनुष्य की योग्यता हो उसी ही के लिए वह अधिकार दें क्योंकि ऐसा करने पर धन धान्य रूप ऐश्वर्य की वृद्धि हो सकती है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि दिन में शयन छोड़ सांसारिक व्यवहार की सिद्धि के लिए परिश्रम कर रात्रि के समय स्वस्थता पूर्वक पंचदश 15 घटिका पर्यंत निद्राल होवें और दिन भर पुरुषार्थ से धन आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त होकर सुपात्र पुरुष तथा संमार्ग में दान देंवें भावार्थ जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या से धर्म संबंधी कामों को करके निष्कट अंतःकरण तथा आत्मा से प्रयत्न करें उनको धनपति का अधिकार देना योग्य है भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के संग से बहुत सी उत्तम प्रकार शिक्षित सेनाओं को ग्रहण करें वे अति बल को प्राप्त होकर उत्तम गुणों का आकर्षण करें भावार्थ हे विद्वान मनुष्यों जिन अधिकारों में आप लोग नियुक्त किए जाएं उन अधिकारों में उत्तम प्रकार वर्तमान हो के सर्वजनों को श्रेष्ठ बनाइए और जिस शिक्षा से विद्या सभ्यता आरोग्यता और अवस्था बढ़े ऐसा उपाय निरंतर करो इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए обучение ja un nísamá sute og un niamaá virga samab